शिवानंद स्मृति संग्रह श्री श्री महापुरुष महाराज की स्मृति कथा श्री आदित्यपद वंदोपाध्याय महापुरुष का दर्शन मनुष्य को बड़े भाग्य से होता है किंतु मेरे जीवन में बहुत विलम्ब से वैसा महाभाग्य संगठित हुआ था उसी संबंध की दो चार बातें पहले बताता हूँ ग्रामांचल से कलकत्ते में आकर कॉलेज में पढ़ते समय श्री श्री ठाकुर के उपदेशों का एक छोटा संकलन मेरे हाथ में आया पढ़ने में वह अच्छा ही लगा था उसके अनंतर स्वामी जी के अंग्रेजी भाषण और रचना का कुछ कुछ अंश पढ़ने का मौका मिला उससे मन में स्वामी जी के व्यक्तित्व के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न हुई कॉलेज में पढ़ते समय 1910 से दस से कई बार उत्सव देखने के लिए मैं बेलूर मठ में भी गया था काली कीर्तन सुना था इतना याद है किंतु किसी साधु महाराज से परिचय नहीं हुआ था 1917 ईसवी में लखनऊ में मेरे नौकरी जीवन का आरंभ हुआ कि रामचंद्र दत्त द्वारा लिखित एक पुस्तक पढ़ने का उस समय मौका मिला था 1922 ईसवी में लखनऊ का मिलिट्री अकाउंट्स ऑफिस टूट गया मेरी बदली इलाहाबाद हुई उस साल के अंत तक वहाँ हिवेट रोड स्थित ब्रह्मवादिन क्लब के ऊपर की मंजिल को मैंने किराए पर लिया उस समय उन्नीस सौ तेईस ईस्वी श्री महापुरुष जी उस क्लब में भी गए थे किंतु मैं उन्हें दर्शन या प्रणाम करने नहीं गया था वे एक बार ऊपर की मंजिल में भी आए थे किंतु मैं उस समय उपस्थित नहीं था वे तीन चार दिन इलाहाबाद के श्री रामकृष्ण आश्रम में थे कुछ लोगों को मंत्र दीक्षा भी दी थी उस समय श्री महापुरुष का दर्शन न होने पर भी मुठ्ठीगंज आश्रम में स्वामी विज्ञाननंद जी महाराज के पास मैं जाने आने लगा था कतिपय श्री रामकृष्ण भक्तों से भी परिचय हुआ वहां के आश्रम में दुर्गा पूजा श्री ठाकुर की तिथि पूजा में सम्मिलित होकर आनंद भी पाता था उसके बाद श्री श्री ठाकुर का एक चित्र रख मैंने अपने घर में पूजा करना आरम्भ किया उन्नीस ईस्वी में, में मेरी बदली बरेली को हुई वहाँ ऑफिस में एकमात्र बंगाली सहकर्मी थे उनसे मित्रता हुई उन्होंने कुछ साल पहले श्री श्री महापुरुष जी की कृपा पाई थी उनसे मैं श्री जी की बात सुना सुनता था और उनसे मेरा मन उनके प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुआ चार पांच मास बाद ही मेरठ के हेड ऑफिस में मेरी बदली हुई किंतु मेरठ आने पर कुछ मास के भीतर ही जीवन में भारी उलट फिर हो गया मेरी दो कन्याओं और दो पुत्रों में दोनों पुत्र ही चल बसे मन निरालंब और बंधन रहित हो गया संभवतः ऐसे गुरुतर आघात की आवश्यकता थी उस समय अपने मन की अवस्था व्यक्त श्री महापुरुष जी को मैंने एक पत्र लिखा ताकि बेलूर मठ जाने पर उनका दर्शन मिल जाए गहरी रात में नींद खुल जाने पर मैं महापुरुष जी की बात सोचता रहता एक भारी चेहरा मानो मानत पट पर खिल उठता उन्नीस ईस्वी के जनवरी मास में कलकत्ते के लिए हम लोग चल पड़े साथ में पत्नी और बड़ी कन्या थी दूसरे दिन एक टैक्सी लेकर बेलोर मठ के लिए रवाना हुआ ड्राइवर को भी ठीक रास्ता ज्ञात नहीं था मुश्किल से मठ पहुँचे इस समय जो अच्छा रास्ता बन गया है वह तब नहीं था जब हम लोग पहुँचे तब साधुओं के विश्राम का समय था जो दो एक साधु बाहर थे पूछने पर उन्होंने बताया कि महापुरुष महाराज इस समय आराम कर रहे हैं थोड़ी देर में उनके सेवक आएंगे उनसे कहिएगा तीसरे पह सेवक महाराज से भेंट हुई उन्होंने बताया कि महापुरुष महाराज का शरीर अच्छा नहीं है इस समय वे मंत्र दीक्षा नहीं देते दर्शन की बात जाकर मैं उन्हें बताया हूँ कुछ समय बाद सेवक महाराज आकर हमें ऊपर ले गए जब हम लोग महापुरुष जी के कमरे के दरवाजे के पास पहुँचे तो वे करुण स्वर से बोल उठे बहुत संतप्त होकर आए बेटा उनकी बात सुनकर ऐसा लगा मानो हमारे शोक का संताप में बाहर खींच ले रहे हैं आंसू भरे नेत्रों से हम उनके चरणों के समीप बैठ गए उन्होंने अनेक प्रकार से सांत्वना दी दीक्षा की प्रार्थना करने पर पौष संक्रांति के दिन मंत्र दीक्षा का समय निर्धारित कर दिया शंकर महाराज ने दीक्षा के लिए क्या क्या लाना होगा बता दिया महापुरुष जी से हमारी दीक्षा के लिए कोई सिफारिश करे संभवतः यह प्रभु की इच्छा नहीं थी पौष संक्रांति के दिन उस साल स्वामी तुरानंद जी की जन्मतिथि थी उस पुण्य दिन में पूज्य पाठ जी ने हमें मंत्र दीक्षा दी श्री ठाकुर के चरण कमलों में हमें सौंप दिया दीक्षा के बाद पुराने मंदिर में प्रणाम और जप करके हम लोग गुरुदेव के आदेशानुसार दक्षिणेश्वर गए लौट आने पर सेवक महाराज ने हमारे प्रसाद का प्रबंध कर दिया और बाद में चित्र आदि देकर मंत्र जप और ध्यान के विषय में कुछ उपदेश भी दिए परिपूर्ण हृदय से महापुरुष जी का आशीर्वाद लेकर उस दिन हम लोग लौट आए दूर प्रवास में रहने के कारण बार बार बेलूर मठ आना जाना संभव नहीं होता था एक बार जब हम लोग महापुरुष को प्रणाम कर गए तब वे दक्षिण ओर के एक कमरे में एक अंग्रेज या अमेरिकन महिला के साथ आवश्यक बातचीत कर रहे थे हम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं जानकर महापुरुष दरवाजे से बाहर आए हमारा प्रणाम ग्रहण करके प्रसन्नता के साथ कुशल प्रश्न आदि पूछा और प्राय दो मिनट तक खड़े खड़े बातें करके कमरे में चले गए हमने अपने को धन्य और कृतार्थ समझा एक अन्य समय में चिकित्सा के लिए कलकत्ता गया सर्वप्रथम ही बेलोर मठ पहुँचा कविराज श्यामादास बाचस्पति के पास जाऊंगा। सुनकर महापुरुष जी ने कहा अच्छे चिकित्सक हैं तुम अच्छे हो जाओगे उनका आशीर्वाद सार्थक हुआ था दीक्षा के दो वर्ष बाद हमें पुत्र लाभ हुआ जब वह चौदह पंद्रह मास का हुआ तब उसे लेकर हम लोग बेलूर मठ पहुँचे महापुरुष का शरीर उस समय बहुत ही क्षेत्र हो गया था वे अपनी खाट पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठे थे पुत्र को उसकी जननी ने श्री गुरुदेव के श्री चरणों के नीचे लिटा दिया महापुरुष ने कहा अरे पगली वह तो सो रहा है मैंने कहा समय समय पर मन में अनेक प्रकार के संशय और प्रश्न उठते हैं महापुरुष जी ने अपनी छाती पर हाथ जोड़कर दिखा दिया और कहा प्रार्थना और एक बार की बात भूलने की नहीं है हम मेरठ से छुट्टी लेकर देश में आए और बाद में कुछ सामान खरीदने के लिए मैं कलकत्ते पहुँचा बेलोर मठ भी गया किंतु उस समय दिन के दस बज गए थे सुना महापुरुष जी का शरीर बहुत ही अस्वस्थ है दर्शनादि उस दिन के लिए समाप्त हो गए हैं मैं उनके कमरे के नीचे एक बेंच पर चुपचाप बैठा रहा ऊपर चढ़ने के दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा था वह मठ के साधु ब्रह्मचारियों के अतिरिक्त और किसी को ऊपर जाने नहीं दे रहा था मेरा मन बहुत ही व्याकुल होने लगा उस दिन रात की ट्रेन से ही गाँव लौटना था और फिर शीघ्र ही मेरा ठरवाना होना था मैं उदास होकर बैठा था एकाएक शंकर महाराज नीचे आए और मुझसे पूछा क्या खबर है मैंने उत्तर दिया महाराज महापुरुष जी के दर्शन के लिए आया था किंतु तो ऊपर जा न थका उन्होंने कहा जाइए ऊपर जाइए देखा दरवाजे पर कोई खड़ा नहीं है मैंने ऊपर जाकर प्रणाम किया महापुरुष जी ने कुछ बातचीत के बाद गंभीर स्वर से कहा इस शरीर को देखने के लिए तुम लोग इतने व्याकुल क्यों होते हो हो सकता है कि फिर नहीं देख सकोगे किंतु उससे क्या आई एम इन यू आई सेलवेज बी तुम्हारे भीतर हूँ सूक्ष्म रूप से सदा ही तुम्हारे अंतर में रहूंगा निश्चय जान लेना कैसी अविस्मरणी अभयवाणी गुरुदेव के श्रीमुख की वह अंतिम वाणी मैं अभी भी सुन रहा हूँ